मवेदीय तलवकार शाखा उपनिषद केन उपनिषद इस उपनिषद का प्रथम मंत्र है केने सितम पदति प्रेश मनः। तो प्रथम शब्द है केन उसके अनुसार उपनिषद का नाम भी केन उपनिषद ऐसे रखा गया ऐसे अर्थात अध्यारों लोग इसी प्रकार की इसको कहते हैं उपनिषद साम में आने से सामवेद का शांति मंत्र होता है आप यहाँ किंतु कैलाश का पुराना पुस्तक में यहाँ दो शांति मंत्र दिया गया है दिया गया तो हम लोग थोड़ा विचार कर लेंगे क्योंकि शांति मंत्र उपनिषद पाठ होने से पहले प्रतिदिन हम लोग पढ़ते हैं ताकि ये हमारा विघ्न का निवारक है शांति मंत्र इसलिए अन्यत्र श्लोक आता है कोटयो ब्रह्म विद्यायाम ब्रह्म विद्या का श्रवण में अध्ययन में कोटि विघ्न होते हैं तदर्थम हरि हरिमंदिर प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके मंदिर में आ पाना इसमें भी अर्ध कोटि उतने विघ्न होते हैं तदर्ध हम जाह्नवी गंगा तट पर निवास करना उसमें भी अर्थात तदर्धम अर्थात एक चौथाई पच्चीस लाख गंगा तट पर रह पाना ये कठिन है गंगा तट पर रह पाना अर्थात गंगा जी का लाभ ले पाना नहीं तो ऋषि केस में कितने लोग रहते हैं कितने लोग प्रतिदिन गंगा जी का दर्शन आज चवन स्नान इत्यादि कर पाते हैं कार्य जाह्नवी तेरे तदर्धम दक्षिण करे दक्षिण करे में एक वटा अर्थात साढ़े बारह लाख हो गया दक्षिण करो ऊपर दान दान करने में जाएंगे तो इतना विघ्न है सामर्थ्य होने पर भी अर्थात भौतिक सामर्थ्य होने पर भी मानसिक सामर्थ्य होना एक कठिन है किन्तु परंतु बहुत सारे विचार आ जाएगा दान करने का समय में ले ये ब्रह्म विद्या में तो कोटि ही विघ्न होते है उसका निराकरण करने के लिए प्रार्थना करते हैं देवताओं को अगर प्रार्थना करेंगे तो हम को खाली मार्गो दे, दे देंगे नहीं हमको सहायक होंगे लेकर के तो पहुंचा देंगे सांख्य लोग तो कहते हैं यही प्रकृति आपको बंधन में डालेगी और यही प्रकृति मोक्ष भी दे, दे देगा कहते हैं। शांति मंत्र है तो ये कृष्ण यजुर्वेदीय शांति मंत्र हम लोग कथत है क्रिया में इसको पढ़ते हैं यहां विद्या गया सह नवत सहन सह वीर तेजस्वी सहतु कहने का अर्थ अर्थात उकरता हो गया वो परमात्मा हम दोनों का अवतु अवधातु का अर्थ हो गया अब रक्षण हम दोनों का रक्षा करें और आगे फिर आ गया सह नौ भून तो यहाँ धातु हो गया भुज और परश्मी पद दिया भुज धातु परश्मी पद में किस अर्थ वाला हो जाएगा पालन भुजो अनवने आत्मनिपद होगा तो भुजो अनवने आत्मनिपद और परश्मी पद हो जाएगा तो अवन अवपालन अर्थ में तो दोनों समान अर्थ हो जाता है तो इसलिए पूर्व में जो अवधु कहा गया उसका अर्थ है कि विद्या का स्वरूप प्रकाश करके विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति का स्वरूप प्रकाश करना स्वरूप प्रकाश होना अर्थात हमको ब्रह्माकार वृत्ति हो इस प्रकार की परमात्मा में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं फिर आगे सहन हो घुण्त घुनोत्व का अर्थ हो गया वही उसका अर्थ विद्या का फल प्रकाश करके विद्या का फल अर्थात विद्या होने से आगे मोक्ष हो जाएगा इसमें तो और कोई परमात्मा का मतलब वहां कोई सहकार आवश्यकता को नहीं है क्योंकि सभी शास्त्र कहते हैं ब्रह्म विद्या है तो मुक्त तो है ही तो इसमें फिर और परमात्मा का प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा अर्थात तो विद्या का स्वरूप प्रकाश होना और आगे विद्या का फल अर्थात तो वो विद्या हमको ब्रह्म विद्या अर्थात तो ब्रह्माकार वित्तीय संघ से विपरीय रहित हो जाए हमको कभी और जीवत्व का बोधन न आए सरल भाषा में कहने के लिए प्रथम ब्रह्माकार वृत्ति और चरम ब्रह्माकार वृत्ति ये दोनों ऐसे समझ सकते हैं। प्रार्थना करते है हमको ब्रह्माकार वित्तीय आरंभ हो और वो फलावसाना भी हो जाए अर्थात चरम हो तथा हमको और कई संशय विपरीत इत्यादि न हो आगे कहते हैं सह वीर करवा वो को वीरवान अर्थात सामर्थ्य करे हम लोग का सामर्थ्य एक साथ हो सामर्थ्य अर्थात हमको विद्या हो गया विद्या का सामर्थ्य क्या है कहते हैं कि अनृत तिरस्कार अगर जगत मिथ्या विद्या हो जाने का अर्थ है कि ब्रह्म सत्यम बाकी जगत मिथ्या तो जगत अगर मिथ्या हो गया तो अनृत का तिरस्कार है शास्त्र अध्ययन करने से तो जगत सत्य है ये भाव दूर हो जाता है परोक्ष रूपेण इसलिए का तो के नस्ये रूपं, इस के कहा शास्त्रेण नश्य परमार्थ रूपम कार्यक्षम नश्यति चा परोक्षा इस प्रकार के कहते हैं शास्त्रेण शास्त्र अध्ययन करते हैं तो शास्त्र बार बार कहेगा ये जगत सत्य नहीं है परोक्ष ज्ञान हो गया कि जगत मिथ्या है जगत तो मिथ्या है किन्तु हमारा प्रयोजन सिद्ध करता है मिथ्या का अर्थ है ये त्रैकालिक सत्य हमेशा रहेगा ऐसे बात नहीं है किंतु जब तक है तब तक हमारा ये प्रयोजन सिद्ध करता है ये प्रयोजन सिद्ध होने का बुद्धि अर्थात अभी जगत अपरोप से मिथ्या नहीं हो गया ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ किंतु जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है तो जगत का ये जो कार्यक्षम ये प्रयोजन सिद्ध करना यह बुद्धि चला जाएगा क्यों प्रयोजन ही नहीं रहेगा परोक्ष ज्ञान होने पर भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने का कारण है कि हमारा प्रयोजन बना रहता है हम सोचते हैं कि ये प्रयोजन पूरा हो जाने से हमारा निष्ठा दृढ़ हो जाएगा वास्तविक वहां विपरीत है ये प्रयोजनों को छोड़ ही देंगे अभी तभी हमारा निष्ठा दृढ़ हो जाएगा प्रयोजन पूरा करने के बाद, बाद हमारा निष्ठा दृढ़ हो जाएगा ये भ्रांति है जिसको हम प्रयोजन समझ रहे हैं उसको अभी ही छोड़ दें हम अभी ही मुक्त हो जाएंगे आ, आ, ये शायद कहे हैं सिद्धांत लेंत ले संग्रह वो सिद्धांत ले संग्रह ना जो महाराज जी यहाँ चलाए थे पूरी जीवी आप लोगों के लिए एक बार चलाए थे ना सिद्धांत लेस संग्रह ना ग्रंथ उसी में कहते हैं टीकाकार कहते हैं कि उत्कृष्ट आनंद अभिलाषा रूप पिशाची ग्रस्तया न वर्तमान कृतकृत्यता उत्कृष्ट आनंद हमको और मिलना चाहिए ये पिशाची इससे ग्रस्त हो जाने से हम अभी कृतकृत्य नहीं हो जाते हैं हम चाहते हैं ये हो जाने से हम कृतकृत्य हो जाएंगे प्रयोजन बना रखते हैं प्रयोजन बना रहेगा तो मुक्ति नहीं होगी कहीं प्रयोजन कुछ नहीं रहेगा तो फिर उद्यम अभी हमको नहीं होगा कहते उद्यम अगर रहित तो होकर के आप समाधि हो गए तो अभी आप मुक्त हैं अगर लगता है कि उद्यम नहीं करने से नहीं होता है कुछ करना पड़ेगा तो अर्थात तो ये प्रयोजन बुद्धि रखकर के नहीं करना है शास्त्र जैसा कह दिया ऐसा बस कर देना है इससे कुछ सिद्ध होगा ये बुद्धि छोड़ करके लगना है ये वीर्य अर्थात तो उनको अन्यता तो तिरस्कार हो जाए ये प्रयोजन सिद्ध होना ये बुद्धि निराकरण हो जाए इस प्रकार की व्याख्यान भी आए है और कहीं व्याख्यान दिए है कि गुरु में तो प्रयोजन अभी है ही नहीं तो जो आचार्य है यहाँ आचार्य और शिष्य शिष्य प्रार्थना करते हैं दोनों के लिए तो फिर आचार्य में तो प्रयोजन है नहीं तो कहते आचार्य में अद्वैत ज्ञान हो गया है उनका अर्थात ये निष्ठा और दृढ़भूत हो दृढ़ीभूत अर्थात उनका भूमिका आगे आगे जाए और हमको क्या होगा कहते हुं? हमारा अद्वैत तो वासना दृढ़ हो अद्वैत तो वासना दृढ़ हो अर्थात प्रपंच मिथ्या तो ये हो करके हमारा प्रयोजन बुद्धि दूर हो जाए इस प्रकार की भी वीर शब्द का अर्थ कहते हैं गुरु में अद्वैत तो निष्ठा दृढ़ हो आचार्य में और हमें अद्वैत तो वासना दृढ़ हो ये भी वीर का अर्थ कहते हैं तेजस्वी नौ अधितम अस्तु नव नौ यहाँ प्रथमा हो गया षष्टी में व्यक्त करेंगे विकरण को अर्थात अवयो आवयो, आवयो अध्ययन हमारा तेजस्वी अर्थात शीघ्र उपस्थापक मेधा शक्ति जिसको कहते हैं स्मरण रहेगा तो शीघ्र स्मरण हो जाएगा इसको कहते हैं कि विद्या तेजस्वी है तेजस्वी नऊ नौ।, नौ का अर्थ अवयव करेंगे अथवा व्याख्यान में दिया गया कि तेजस्वी नऊ अधिकम वहां तेजस्वी नऊ कहने से अवयव मतलब प्रथमा तेजस्वी नौ हो जाएगा किंतु उसका ष्टी व्यक्त करेंगे तेजस्वी नौ अर्थात हम दोनों तेजस्वी हैं इस प्रकार के अर्थ करेंगे अगर तेजस्वी और नव को अलग पद करेंगे तेजस्वी हमारे विद्या होता शीघ्र उपस्थित हो और तेजस्वी नव एक पद लेंगे तब तो हम दोनों तेजस्वी है इस प्रकार के अर्थात तो हम दोनों को उपस्थित शीघ्र होता है तेजस्वी नौ अस्तु माँ विद्वेषा वह और हम दोनों में विद्वेषा न हो ये आचार्य शिष्य में विद्वेषा क्यों होने, होने का संभावना है आचार्य अगर अपना प्रमाद करेगा विषय को ठीक से उपस्थापन नहीं करेगा कहते ना कि पढ़ाने वाले को भी मतलब कहने के लिए भी उसको भी उसके लिए तैयार करना पड़ता है सारे पंक्ति को घटा करके सारे शब्दों का अवसर ये सब देखना पड़ता है अगर वो नहीं करेगा तो प्रश्न जो होगा कह देगा ये तो विचार करके देख लीजिए इस प्रकार की होगा तो शिष्य में अश्रद्धा हो जाएगी तो इसलिए कहते हैं कि विद्वेश होने का संभावना और शिष्य को भी जैसे शास्त्र विहित तो उपाय में ही विद्या ग्रहण करना चाहिए अगर ऐसा नहीं करेगा तो आचार्य के मन में भी होने का संभावना साधारण तो नहीं होता है कहते हैं ठीक है अपना सामर्थ्य के अनुसार सभी चलते हैं है महाविद्युषाव इस प्रकार की मंत्र का अर्थ हो गया ओम शांति ही शांति ही शांति ही त्रिविध विघ्न शांति के लिए प्रार्थना करते हैं द्वित शांति मंत्र ये तो का है कषद अप्याय ममंगाक्ु श्रोत्रथो बलिंद्रिया चर्वा सर्व ब्रह्मोपन माहंग ब्रह्म निराकु मह्म निराकोद निराकरणस्त निराकरण मे अस्त तदात्मर उपनिषत् सुधर्मा स्तु ते मरि मम अंगाप्या तो आंग उपसर्ग पूर्वक धातु हो गया वृद्धु मेरे सारे अंग वृद्धि को प्राप्त करें वृद्धि को प्राप्त करे अर्थात तो अंग सब मतलब अंग सौष्ठव रहे अंग हमारा आघात प्राप्त न हो जाए ममो अंगानी आप्याय तो ये तो सामान्य रूप से कह दिए आगे बात प्राण चक्षु श्रोत्र ये चार का तो नाम ले लिया सामान्य रूप से कह करके ये चार का नाम लेते हैं प्याई है प्याई वृद्धौ धातु है प्याई वृद्धौ हाँ वो प्याय ओदित है उदित का क्या कार्य है उदित से निष्ठा को तो कार को नौकार हो जाएगा वो प्यायी वृद्ध तो हो अयु मामांग्रिय ठीक हो बाघ इंद्रिय ठीक होना वर्ण उच्चारण होने का समय में ठीक उच्चारण हो और स्वर भी ठीक रहे इस प्रकार में। स्वर अर्थात आ उ वाला स्वस्थ नहीं है स्वर अर्थात उदात अनुदात इत्यादि वो स्वर भी सब ठीक रहे नहीं तो स्वरत वास्तविक उसका शास्त्रीय स्वर तो अलग कुछ होता है ये जो जिनको शास्त्र संगीत शास्त्र पता नहीं है गाने का समय में जहा तहा लंबा कर इस प्रकार की नहीं है बात तो आगे प्राण हमारा प्राण अर्थात प्राण में सौष्ठ रहे सुष्टु हो प्राण अगर ठीक है तभी शरीर ठीक रहेगा सभी इंद्रिय भी स्वस्थ रहेंगे आगे चक्षु हो ये दोनों तो बहुत बलवान है इसको मानुषितर दैव भीतर ऐसे भी अन्यत्र कहा गया सक्षु और श्रोतम तो। सक्षु अगर ठीक है तो हम देव दर्शन कर पाएंगे महापुरुषों का दर्शन हो सकता है गंगा जी का और श्रोतम अगर ठीक है तो हम शास्त्रों का श्रवण कर सकते हैं तो इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं अथो तो बलम इंद्रियाणी चर्वाणी आरंभ में अंगा कह दिए फिर चार विशेष नाम लेकर के अंतिम में कहते हैं सर्वाणी से इंद्रियाणी बलम इसमें बल हो बल हो अर्थात ये विषय ग्रहण जैसे करते हैं अपने विषय को ठीक से ग्रहण करें इंद्रिय में बल घट जाने से रज्जु में सर्प दिखेगी तो क्यों कहते हैं कि रज्जु का जितने सारे गुण होता है मतलब चक्ष ग्राह्य उतने सब ग्रहण नहीं हो पाने से सर्प का भ्रम हो जाता है अगर रज्जु में दस प्रत्यक्ष ग्राह्य है चक्ष ग्राह्य है उसे इंद्रिय दौर्बल्य के चलते पांच ग्रहण किया तो तभी सर्प का भ्रम हो जाएगा जैसे जैसे छह सात आठ ग्रहण होने लगेगा निश्चय होगा ये तो सर्प नहीं है दस होते होते कहेगा ये रज्जु है। तो इंद्रिय में बोलो की जब न्यूनता हो जाती है तब भ्रम होता है आगे सर्वम ब्रह्मषदम उप, सर्वम औपनिषदम ब्रह्म ये चांदी के उपनिषद में भी एक मंत्र है सर्वं, ब, सर्वं सर, तो इसी को मतलब तो ये इसी प्रकार के अर्थ है सर्व औपनिषद्रव ही प्रतिपाद्यते है ऊपनिषद अर्थात तो जो कुछ द्वैत ग्रहण हो रहा है ये तो सब ब्रह्म ही है कल्पित मात्र है माहं मह्म निराकुरियम अहम ब्रह्म मकुरियम मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं किसी पदार्थ का निराकरण करना है अर्थात उसका गुणों का स्वीकार नहीं करना है कहते कोई उच्च कोटि के व्यक्ति महापुरुष आए हैं और उनका जो गुण है जो सामर्थ्य है हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे वही हो गया कि हम उनका निराकरण करते महापुरुष होने पर भी हम उनको सामान्य मान लें यही उनका निराकरण हो गया इसी प्रकार की ब्रह्म का सच्चिद आनंद कहीं हम भी तो वही है और ब्रह्म त्रिविध परिच्छेद शून्य है किंतु हम तो रामानंद श्यामानंद हैं तो इस प्रकार की जब मतलब ब्रह्म को इस प्रकार की परिच्छेद वाला मान लेना किसी प्रकार की हम उसे अलग हैं इस प्रकार की मान लिए अर्थात हम ब्रह्म का निराकरण कर दिए परिच्छेद रहित में परिच्छेद मानना ये हो गया उसका निराकरण तो ब्रह्म का जैसे स्वरूप है परिच्छेद रहित इस प्रकार की हम उसको ग्रहण करें तब तो ब्रह्म परिच्छेद रही अर्थात दर, हम भी उस रूप हो गए कहते फिर भी माँ माँ ब्रह्म निराकरोत यहाँ ब्रह्म करता पूर्व वाक्य में ब्रह्म कर्म था मैं ब्रह्म को निराकरण न करूं यहाँ कहते हैं ब्रह्म मेरा निराकरण न करे माँ माँ दूसरा दु, दु, मा मां का अर्थ माम ब्रह्म हो गया कर्ता ब्रह्म मेरा निराकरण न करे ब्रह्म ईश्वर रूप से हमारा हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं तो निराकरण कर देना अर्थात तो अनुग्रह हटा लेना अनुग्रह न करना यही हमारा निराकरण तो उसके लिए कहते हैं मां मा निराकरण ब्रह्म हमारे ऊपर अनुग्रह अपसरण न करे अननुग्रह ना हो जाने आगे अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम में अस्तु मेरे द्वारा ब्रह्म का निराकरण न हो और ब्रह्म भी मेरा निराकरण न करे अर्थात दुबारा उसी को पुनर्मुक्ति दे सर्थ कि अत्यंत तो अभेद हो ब्रह्म और मेरे में अत्यंत तो अभेद हो तद आत्मनि निरते इसका अन्वय हो जाएगा तद आत्मनि निरते मई उपनिषत्सु ये धर्म ते सन्तु तद आत्मनि समानधिकरण है विषय सप्तमी है तस्मिन आत्मनि निरते जो नितराम रत रत रत लगा हुआ है अहम तो मयी तद तो आत्मनि निरते मई निरतेमयी समानाधिकरण है और आत्मनि तो समानाधिकरण है आत्मनि तो में विषय सप्तमी है और निरतः मई ये तो अधिकरण सप्तमी है उस ब्रह्म विषय में जो सर्वदा लगा हुआ है उस मेरे में उपनिषत्सु ये धर्म से सतु उपनिषद उपनिशत्स में कहा गया जो धर्म उपनिषद में धर्म कहा गया बृहदारणिक उपनिषद में चतुर्थ अध्याय का उपनिषद क्रम में चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण उसका तेईसवा मंत्र में ये है शांतो दांत उपरत ऐसु समाहितो भूत्वा आत्मनि आत्मनी एवं आत्मा इस प्रकार के वहाँ मंत्र हैं हम लोग जो गृहधार पढ़ते हैं ये कानून शाखा का उसमें शांतो दांत तितिक्षु समाहितो भूतवा ऐसा है और माध्यम दिन शाखा में हुआ है श्रद्धा भूतवा तो, तो कानू में है समाधान और माध्यम दिन में है श्रद्धा और बाकी तीन का समान है अभी तीन और काणव में एक अधिक आ गया चार और माध्यम दिन में एक अधिक हो गया ये पांच है चार शांतो दान्तो ऊपर तो ये चार तो दोनों में बराबर है और कामों में हो गया समाधान और माध्यम दिन में हो गया श्रद्धा मिलकर के छह हो गया ये छह को साधन शख संपत्ति सख संपत्ति जो हम कहते हैं ये छो की उपनिषद शु कहा गया मतलब उपनिषद में ये कहा गया कि ब्रह्म विद्या का जो अधिकारी है उसमें ये छह होना चाहिए उपनिषत्सु ये धर्म ते मई संतु ये मेरे में हो ये साधन अ संपत्ति अगर है तभी हमें ये होगा तो यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हमें वो है अर्थात ये हमको प्रतिदिन विचार करना है हमको ये कितना हुआ ते मई संतु इसका फिर पुनरूप की आधार आता कहते तो ये होना चाहिए हमें यहां तक ये शांति मंत्र का यह विचार हुआ आगे टीकाकार अ पूर्वत आनंद गिरी जी महाराज जी मंगलाचरण करते हैं इनका स्वभाव है कि ग्रंथ का जो विषय वस्तु है उसी में से कुछ शब्द लेकर के मंगलाचरण करना य्रोत्रादेर अधिष्ठान चक्षाद्य गोचरम नित्यमुक्तं भवामि क्ष भ्रोत्रदेरम चक्षुर्गागा अगोचर स्वध्यक्ष निरम ब्रह्म भवामि ये प्रायः अर्थात वस्तु निर्देशात्मक इस प्रकार के मंगलाचरण करते हैं अधिष्ठान तो आगे आएगा मंत्र स्त्रोत्र शुत्रा से स्त्रोत्र इस प्रकार के स्त्रोत्र का स्त्रोत्र अर्थात स्त्रोत्र का दो अधिष्ठान है अर्थात तो स्त्रोत्र इंद्रिय कार्य करने के लिए सत्ता स्फूर्ति जहां से प्राप्त होता है आगे चक्षुरघादि गोचरम इसमें आगे मंत्र आएगा न तत्र चक्ष गो नो मनोह इस प्रकार के कहेंगे चक्ष वाघ इत्यादि का विषय नहीं बनेगा अर्थात इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा इंद्रिय का विषय वही होंगे जिसमें इंद्रिय ग्राह्य गुण हो तो इसलिए ब्रह्म में कोई गुणा नहीं रहने से इंद्रिय ग्राह्य नहीं है स्वतो अध्यक्षम दो नंबर टिप्पणी दे दे स्वयं प्रकाशम स्वतो अध्यक्षम अर्थात कर्णांतर कर निरपेक्ष सन सत अध्यक्षम अध्यक्षम प्रत्यक्षम नित्य मुक्तम बंधन रहित माया मतलब कल्पिता माया का खाली आश्रय है कोई वास्तव माया नहीं है उसको बंधन में डाल सकता है ऐसे जो परम ब्रह्म परस ब्रह्म पर ब्रह्म कहते हैं अर्थात कहीं कार्य कारण ब्रह्म इत्यादि न गया है इसे कहते हैं पर ब्रह्म तथानी भवानी अर्थात मैं में हूं वही परब्रह्म जो समाज कर देंगे तो परम परम है अच्छा परम ब्रह्मा स्वयं प्रकाशम अच्छा ठीक है तो परम ब्रह्मा पर जाना है आगे है टीका नितम इत्यादि कम तर्वकार साखोपनिषदम व्यासिक्यासुर शा, भगवान भाष्यकारो यहाँ तक पंक्ति देखेंगे अर्थात ये लंबा वाक्य है इसलिए हम आधा आधा में चलेंगे तो यहाँ तक पंक्ति कह रहे हैं केने सितम इत्यादि कम केने सित प्रथम मंत्र आएगा केने सिति आदि आदि है जिस उपनिषद में वो उपनिषद हो जाएगा केने सितम इत्यादि का षद तलबकार शाखा का ये उपनिषद है हैचिख्यासु अर्थात व्याख्या व्याख्यान करने का इच्छा वाले भगवान भाष्यकार टीकाकार ऐसे कह रहे हैं है। अहम् प्रत्यय गोचरस्य आत्मनः भगवान भाष्यकार अभी केनोपनिषद का व्याख्या करने के लिए चल रहे हैं पूर्व पक्ष यहाँ से अभी संशय आरम्भ किया ये पूर्व पक्ष का वाक्यांश है अहम् प्रत्यय गोचरस्य आत्मनः आत्मन संसारित्व पूर्व पक्ष कहता है आत्मा का तो इसका अर्थ हो जाता है अहम् मैं तो अहम् प्रत्यय गोचर जो आत्मा है वो तो संसारी है क्योंकि मैं करता भोगता इस प्रकार के अनुभव हो रहा है अहम प्रत्यय गोचर से अहम प्रत्यय का जो गोचर है मैं कहने से जिस पदार्थ को ग्रहण करता है ऐसा जो आत्मा है कहते हैं वो तो संसारित्वाद हमको अनुभव होता है मैं करता भोगता इस प्रकार की असंसारी ब्रह्म भाव से उपनिषद प्रतिपाद्य असंभवात निर्विषयत्वाद अव्याख्ययत्व आशंक्य यहाँ तक वाक्यांश तो देखेंगे जो अहम् प्रत्यय का विषय है वह संसारी है और असंसारी ब्रह्म भाव से उपनिषद प्रतिपाद्य उपनिषद असंसारी ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला है इसी प्रकार की ब्रह्म का असंभव क्योंकि अहम् प्रत्यय का जो विषय है आत्मा वह तो संसारी है असंसारी तो ऐसा कोई ब्रह्म जो कि आत्मा के अभिन्न आत्मा के साथ अभिन्न होगा ऐसा कोई नहीं है असंभवा इसलिए ग्रंथ का कोई विषय नहीं रहा ये ग्रंथ आत्मा असंसारी ब्रह्म है ये प्रतिपादन करना था ये ग्रंथ किन्तु असंसारी ब्रह्म कोई नहीं रहा तो क्यों कहते हैं आत्मा तो संसारी तो होने से इस ग्रंथ निर्विषय हो गया निर्विषयत्व अव्याख्येयत्व ये ग्रंथ का व्याख्यान फिर करने का योग्य नहीं है अव्याख्येय अव्याख्य सूत्र से आएगा अव्याख्य आगे तो प्रत्येह जुड़ा असूर्य अव्याख्यय क्या धातु है यह हो गया जैसे दे पेय इति आशंके ऐसा आशंका करके यहाँ तो पूर्व पक्ष का आशंका हुआ अब अभी सिद्धांत आगे उत्तर देता है अहंकार साक्षिण संसारित्व ग्राहक प्रमाण अभिषयत्वाद्रम्हत्व प्रतिपादन विरोध असंभवात सबिषयत्ख्य प्रति जानी अहंकार साक्षिण अहंकार का जो साक्षी है उसका अहंकार का साक्षी इसको जिसको हम साक्षी कह देते हैं संसारित्व ग्राहक प्रमाण का अषय है अर्थात जिसके द्वारा संसारित्व का ग्रहण हो रहा है उसके द्वारा अहंकार का जो साक्षी है उसका ग्रहण नहीं होगा ये संसारित्व को ग्रहण कौन करेगा मैं संसारी हूं मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व है इसका ग्रहण ग्राहक कौन होगा इसको कौन ग्रहण करेगा कहते हैं कि अहंकार का मैं करता हूं जो मैं को ग्रहण करेगा वही उसमें होने वाला को भी ग्रहण करेगा इसको कौन ग्रहण करेगा कभी ये साक्षी ग्रहण करेगा कभी अहंकार का साक्षी कहते हैं वही संसारित्व ग्राहक प्रमाण अविषयत्व विशर, अर्थात जिस समय में मैं संसारी हूं इस प्रकार की ग्रहण होगा वो मैं असंसारी हूं इस प्रकार का ग्रहण नहीं करवाएगा दोनों का ग्राहक साक्षी ही है मैं संसारी हूं इसको भी साक्षी जान रहा है और मैं असंसारी कूटस्थ ब्रह्म हूं ये भी साक्षी का ही ज्ञान है किंतु एक विद्या अवस्था में एक अविद्या अवस्था में ये दोनों में अंतर है तो सिद्धांत कह रहा है अहंकार का जो साक्षी है विद्या विद्यावस्था में वहां अहंकार वास्तव अर्थ है कि अहम रूप अहम प्रत्यय का तो तो जो साक्षी देखा जाएगा तो अहम प्रत्यय का साक्षी अर्थात विद्या उपहित जो साक्षी है तो वो विद्या उपहित तो साक्षी संसारित्व ग्राहक प्रमाण मैं संसारी हूँ इसको ग्रहण करेगा अविद्या साक्षी तो अविद्याहित साक्षी का विषय विद्या उपहित साक्षी नहीं बनेगा तो सिद्धांति कह रहा है इसलिए ब्रह्मत्व प्रतिपादने विरोध असंभवात जो प्रत्येक आत्मा है वही ब्रह्म है ये विद्या अवस्था में ये निश्चय हो जाएगा ये चीज को अविद्या उपहित साक्षी ग्रहण नहीं कर पाएगा और ये उपनिषद तो विद्या उपहित साक्षी का बात करता है जो कि अहम प्रत्यय गोचर ब्रह्मत्व प्रतिपादने विरोध असंभवात स विषयत्वाद ये उपनिषद तो स विषय हुआ अर्थात इसमें विषय है स विषयत्वाद अभी किनके पास और पुराना पुस्तक पुराना पुस्तक तो अर्थात पंद्रह साल पहले की पुस्तक जिसके पास है यहाँ स विषयात्वाद ऐसे आकार हो गया था अभी तो सबके पास प्राय नया पुस्तक लिखता है तो इसमें ठीक है व्याख्यत्व प्रतिजानित प्रतिज्ञा करते हैं प्रति जानते भगवान भाष्यकार कैसेषद भाष्य में कनेशित इतोपनिषद परब्रह्म वक्त नवम से नूत में यहाँ ठीक है पुरातन में था अध्या हो गया था अध्याय केनेसितम इत्यादि उपनिषद ये जो अभिख्यान उपनिषद चलता है परब्रह्म विषया बहुग्री है पर्रह्म विषय योपनिषद वक्तव्य इसका अभी व्याख्यान करना है नवम से अध्याय से आरम्भ ये तलोवकार शाखा का ये नवम अध्याय है ब्राह्मण भाग में है ये नवम अध्याय टीका में ये अभी आप नवम अध्याय व्याख्यान करना आरम्भ कर दिए पहले आठ अध्याय गया उसके बारे में तो कुछ हुआ नहीं बात है क्यों आप सीधा नवम अध्याय आरम्भ किए वो अष्टम बाकी आठ अध्याय सब क्या था उसके लिए टीका में कहते हैं कस अष्टाध्यायः नवमस्या नवमस्याध्या अष्टाध्यायः सह नियत पूर्वोत्तर भावानुपत्ति लभ्य संबंध्य असंख्य तब पूर्वपक्ष का वाक्य होगा पूर्वपक्ष पूछ रहा है कस्तरी नवम अध्याय से आप नवम अध्याय व्याख्यान करना आरंभ किए उससे पहले आठ अध्याय चला गया अष्टाध्यायी उसका तृतीया हो गया अष्टाध्याया सहयोग तृतीया हो गया क्या सूत्र है सहयुक्त अप्रधान सह का योग से जो अप्रधान है उसको तृतीया हो जाएगा पुत्रेण सह आगत पिता अप्रधान हो गया पुत्र उसको तृतीय हो जाता है तो नवम अध्याय से पूर्वो आठ अध्याय के साथ नियत पूर्वोत्तर भाव अनुपपत्ति लभ्य संबंध संबंध हो गया पूर्वोत्तर संबंध आठ अध्याय पहले हो गया और ये नवम अध्याय बाद में आएगा पूर्वोत्तर संबंध ये कैसे हुआ कहते अनुपत्ति लभ्य अर्थापत्ति अर्थात अगर वो आठ अध्याय का अनुष्ठान नहीं करेगा तो ये नहीं हो पाएगा इस प्रकार की अनुपत्ति अनुपत्ति कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण ये अर्थापति से आप निश्चय करते हैं कि वो आठ अध्याय पहले कर लिया हो तो नवम अध्याय हम कह रहे हैं ये संबंध क्या संबंध है इति आशंक सिद्धांती उत्तर देगा कि हेतु हेतुमत मत भाव लक्षण संबंध दर्शय तुम वृत्तम पूर्व आठ अध्याय और ये नवम अध्याय में हेतु और हेतुमत हेतुमत हेतु का अर्थ हेतु वाला कार्य पूर्व आठ हो गया हेतु वो हो गया कारण कारण अर्थात पूर्व में आठ अध्याय में कर्म का विचार हुआ है कर्म जो निष्काम होकर के करेगा नित्य कर्म वही नवम अध्याय में आ पाएगा नवम अध्याय हो गया उपनिषद नवम अध्याय में अर्थात उपनिषद का विचार में वही आएगा जो कर्म निष्काम होकर के किया है निष्काम कर्म करेगा तो आगे चित्त शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध हो जाना था चित्त और विषय में नहीं जाएगा जब विषय में नहीं जाएगा ये चित्त नहीं कशित क्षण जातु जाति और कुछ ना कुछ करेगा प्रश्न उठाएगा अब क्या करना है कुछ तो चाहिए नहीं ये तो सब व्यर्थ है जब चित्त विषय से रहित तो हो जाएगा तब फिर वो प्रश्न करेगा की ये सब क्या है क्या कर रहा हूँ कहाँ से आया कहा जाना है ये विचार होगा तभी फिर ब्रह्मकांड ज्ञानकांड इसलिए कर्म हेतु है और ज्ञान कांड हेतु मत ये भाव लक्षण संबंध इसको दर्शय तुम दिखाने के लिए वृत्तम अनुबदति अर्थात पूर्व में जो आठ अध्याय हो गया उसके बारे में थोड़ा कहते हैं भाष्य में प्राग एक तस्मात्त कर्माण्य समस्त उपासनानि उत्तानि च ुंगम ये नवम पूर्वं कर्माणि पूर्व कर्मा अशेषत कह दिया गया समस्त कर्म आश्रयूत सभी कर्मों का आश्रय कोई भी कर्म करेंगे उसके लिए प्राण चाहिए शरीर में प्राण है तो भी कर्म इंद्रिय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय सब कार्य करेंगे समस्त कर्मों का आश्रयभूत हो गया प्राण और प्राण उपासना युक्तानी कर्मांग साम च चाण उपासना विशिष्ट जो साम उपासना सामो वो भी कर्म का अंग क्योंकि पूर्व में आठ अध्याय कर्म गया तो कर्म करने का समय में भी उपासना है बाकी कर्म तो ये जब अंतिम कर्म होता है विरोजा उस समय में भी उपासना है वहां भी उपासना किया जाता है उपासना अर्थात मंत्र जब होता है आप लोगों को जिसको होगा विरोजा उस समय में करेंगे इसलिए वो मंत्र हम नहीं कह देगा क्योंकि वो निषेध है सभी के लिए आ, उपासना कर्म का अंग तो ये सब उपासना कहा गया है सभी उपासना नहीं है जो यहाँ कहते हैं कि कर्मकांड में कर्म का अंग भूत तो साम विषय उपासना ये कहा गया है ये कर्मांग साम विषय क्या है टीका में उसको कहते हैं कर्मांग साम पांच भक्तिकम सात भक्तिकम च भक्त भक्त का अर्थ भाग भजध अगर निष्ठा करेंगे तो भक्त बन जाएगा तो भाग कैसे बनेगा करेंगे तो अभी जजो हाँ, को घने तो कर्मांग साम कर्म का अंग भूत साम उसमें पांच भाग भी है और सात भाग भी है तो ये हिंकार प्रस्ताव उदगी प्रतिहार निधनम इसी प्रकार के पांच भाग हैं और आदि उपद्रव ऐसे मिलाने से सात भाग अभी कम से कम बाकी तो अधिक हम लोग को ज्ञान नहीं रहता है मतलब ये सब का उच्चारण कैसे होना है ये शाम मंत्र का तो कम से कम ये नाम थोड़ा स्मरण रहने से उपनिषद का विचार में आपको जो कहते हैं ना हंटी ना कुछ पकड़ता नहीं वो नहीं होगा इसलिए नाम कम से कम थोड़ा याद रहे और शाम अगर श्रवण करना है तो उपलब्ध है मतलब ये एक बार बीरजान जी हमको दिखाए थे तो बढ़िया गाते हैं तो सुनने से भी आप आंख बंद करके बढ़िया सुन सकते हैं आनंद लगेगा उसमें ये सब अर्थात नेट में उपलब्ध है और कैसे जो मंथन होता है ये भी तो हम लोग कभी देखा नहीं था उनको दिखाया एक बार फिर जान तो जोर चाहिए ये हम लोग जैसा दुर्बल शरीर वो नहीं कर पाएगा काफी जोर लगा करके उसको करते हैं थोड़ा थोड़ा देख लेने से है, मतलब रहेगा थोड़ा उसके बारे में ज्ञान बढ़ेगा पांच भक्तिकम सात भक्तिकम तो, तो पंच भाग आगे बहुग्री हो गया पंच भक्त में बहुगृह होकर के आगे स्वार्थ में ठक प्रत्यय करके पांच भक्तिकम क्योंकि आदि वृद्धि भी हुआ है इसलिए अगर आदि वृद्धि करने के लिए आप प्रत्यय नहीं लाएंगे तब तो फिर कठिन है इसलिए पंच भक्त में बहुगृह करके आगे स्वार्थ में ठग करेंगे तो पांच भक्तिक होगा तद विषयाणी उपासना पृथिव्यादि दृष्टिया उक्ता नहीं ये शाम उपासना पृथिव्यादि दृष्टि से ये कहा जाए अहिंकार में अग्नि दृष्टि करे आगे प्रस्ताव में ये पृथ्वी दृष्टि करे पर्जन्य दृष्टि करे इस प्रकार ये सब दृष्टिया पृथ्व्यादि दृष्टिया उत्ता और आगे भाष्य में कहते हैं दर्शनं अनंतरच गायत्रिष दर्शन उतम यह अर्थात का का समाप्ति है किंतु ये नया पुस्तक में कार्यम के आगे अर्धविराम है वो नहीं होना है वहां तो अर्धग्राम हटाई दीजिए बड़े महारे का वाणी है अनंतरम चायत्र साम विषय दर्शनम वंशांतम उत्तम ये कर्मांस कहकर के आगे गायत्र विषय गायत्र गायत्र अथा प्राण ये, ये गया इति गायत्री कह जाता है तो गायत्री उपासना ये गया अथा प्राण प्राण का रक्षा करने वाला है गायत्री शाम विषय दर्शनम वंशांतम अंतिम विद्या का वंश परंपरा भी कह दिया गया आगे कहते हैं कार्य यथोक्तम ये सब कार्य ही है कार्य अर्थात इसका फल जो होगा वो सब अनित्य होगा चाहे वो कर्मांसाम हो चाहे गायत्री गायत्र साम हो ये सब तो कार्य ही है सर्व एकथोक्तम कर्म ज्ञान च ये जब यथोक्तम जैसा कहा गया कर्मोर ज्ञान सम्यक अनुष्ठित सम्यक विधि पूर्वक जैसा कहा गया हो सत्तो है निष्कामस्य मुमुक्षुः मुमुक्ष सत्व शुद्धि अर्थम जो निष्काम है मुमुक्षु है अगर ये कर्म सम्यक करेगा श्रद्धावान होकर के करेगा तो सत्व शुद्धि ये हो जाएगा भगवान भाष्यकार में विवेक चूड़ामणि में कहते हैं चित्त से शुद्ध कर्म न तु वस्तुपलब्ध है वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिधि वस्तु सिद्धि अर्थात तो ब्रह्म सिद्धि ब्रमाकार वृद्धि ये तो विचार से ही होगा फिर कर्म नहीं करेंगे तो चित्त से शुद्ध है कर्म अगर कहीं भी हमको एक भी इच्छा है मतलब अपने व्यक्तिगत तो स्वार्थ नहीं है किन्तु जगत कल्याण इच्छा है ये भी अगर इच्छा है तो फिर जगत कल्याण कर्म में से पड़ेगा चित्त से ठीक है हमें प्राण दृष्टिया गायत्रासन च प्राण दृष्टि से गायत्री सामोपासना ये भी कहा गया आगे शिष्याचार्य संतानो अभिच्छेद वंश कहा गया कि वंशातम उत्तम वंश ब्राह्मण पर्यत तो कह दिया गया वंश क्या है कि हैं शिष्य आचार्य संतानो अभिच्छेद ये वंश है तो जैसे ये वंश दो प्रकार के होता है एक योनि से और एक विद्या से तो योनि से कैसे पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र इस प्रकार की हो गया विद्या से गुरु शिष्य आगे पीढ़ी इस प्रकार की शिष्य शिष्य आचार्य संतान अविच्छेद वंश तद अवसान ग्रंथेन तद अवसान बहुवी है अर्थात ये वंश ब्राह्मण का कथन है ये अवसान है जिस ग्रंथ का ऐसे ग्रंथ है ना कार्य रूपम एवं वस्तु उत्तम जो सब कहा गया ये सब कार्य ही है अनित्य फल देने वाला है सब साध्य ही है कर्म उपासना कहा गया ये सब अनित्य फलदायक है पुरोपक्षीय भी कहता है अगर ये ग्रंथ के द्वारा कार्य रूप वस्तु ही कहा गया चेत प्राणादि उपासना सहित कर्मण संसार फल्वाद ब्रह्म ज्ञान अनुपयोगा कथम हेतुेतुमदिधीसित आशंक्यूपक्ष इति वाक्य हो गया यहाँ तक आठ अध्याय में वंशब्राह्मण पर्यंत अगर उपासना सहित कर्मण प्राणादि उपासना भी कहा गया और कर्म भी कहा गया प्राणादि आदिध्य ने पूर्व में कहा गया था कर्मांग काम उपासना प्राण उपासना इसके साथ जो सब कर्म कहा गया ये सब संसार फलत्वात् समाज कैसे कहेंगे संसार परम यस्य संसार पुंज होता है फलम न पूंज ये सब कर्म उपासना सब संसार फल वाला है तो जो संसार फल देगा वो ब्रह्म ज्ञान कराएगा नहीं कराएगा इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञान अनुपयोगात आपने कह दिए कि पूर्व में आठ अध्याय हेतु है, है अभी ये ज्ञान कांड हेतु मध्य है अर्थात पूर्व आठ अध्याय को ठीक अनुष्ठान करेगा तो आगे ज्ञान कांड में आएगा किंतु वो सब जो करेंगे वो तो संसार फल देने वाला है तो इसमें कैसे आएगा तो ब्रह्म ज्ञान अनुपय होगा तो कथम हेतु हेतु मत भाव संबंध हो अभिधीक्षित इच्छित कहने का ये कैसे बनेगा इति आशंक्य अर्थात ये नहीं हो पाएगा हेतु हेतु मदभाव संबंध अक्षिप करता है पूर्व पक्ष कथम सिद्धांति कहता है कि नित्य कर्मणां तबत ज्ञान उपयोगी कथयती जो नित्य कर्म है वो ज्ञान का उपयोगी है अगर आप काम्य कर्म करेंगे तब तो, तो उसे ज्ञान का योग्यता नहीं आएगा नित्य कर्म अगर करेंगे तो ज्ञान का योग्यता होगा कथयती भाष्य में ये पंक्ति हम लोग तो चतुर्थ तो पंक्ति का कार्यम सर्वम एत ये पंक्ति हम लोग देती है अगर ये सम्यक करेगा श्रद्धा पूर्ण होकर के निष्काम होकर के तब फिर मुमुक्ष हो जाएगा क्योंकि श्रद्धा पूर्वक करेगा आगे समाधान हो जाएगा तो समाधान हो जाने से फिर मुखक्ष बन तो, तो जाएगा तो सत्को शुद्धि के लिए ये निष्काम होकर के कर्म करना है कोई भी कर्म करे निष्काम ये अधिक आवश्यक है सर्व एक हाँ में काम्याम प्रतिषिद्धा से फलन तोष दर्शन वैराग्या कथयती ठीक है नित्य कर्म इसका चित्त शुद्ध होकर के मुमुक्ष लाएगा कहते काम्य प्रतिसिद्ध कर्म ये सब का कथन करके इसका फल ये सब पूर्व में व्याख्यान हुआ है आठ अध्याय वो सब को क्यों कहे हैं वो सब व्यर्थ है ब्रह्म ज्ञान के लिए उनका कोई उपयोगिता नहीं है काम्य और नैमित्तिक का निषिद्ध इत्यादि कर्म तो कहते हैं तद दोष दर्शना ते तेना वैराग्य तद दोष दर्शना, तद दोष दर्शना। ये क्या समास ले सकते हैं? है तस्वीर तस्में ता उसमें दोष दर्शन अर्थात वो सब जो काम्य प्रतिषिद्ध वो सब कर्म में दोष दर्शन करने से ये वैराग्य होगा ये वैराग्य का हेतु है दोष पुनः पुनर्भोगेशधीनता असाधारण हेत्वाद्या वैराग्य से त्रयोगप्यमी ऐसे पंचदेशकार कहे जैसा नवम इत्यादि प्रकरण में आ गया होगा दोष दृष्टि ये वैराग्य का हेतु है संसार में जहां से भोग वासना है वो सर्वत्र दोष दृष्टि करेंगे तो वैराग्य होगा और वैराग्य का स्वरूप कहते हैं जिहासा अत्यतुम इच्छा तो वैराग्य इसमें है वो कैसे पता चलेगा कहते उसका स्वरूप दिखेगा क्या है कहते हैं जिहासा कहेगा तो ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए ये वैराग्य और उसका फल दोष दृष्टि जिहासा से तो पुनर्भोगेशु अध भोग सामग्री सामने में आ जाएगा तो दीन नहीं होगा दीन अर्थात विकल इंद्रिय लोलूप हो जाएंगे अर्थात तो इंद्रिय नियंत्रण में नहीं रहना इसको कहते हैं दीन हो जाएगा तो किंतु जिसका वैराग्य हो जाएगा उसका फल होगा भोग सामने में आने से भी दीन नहीं होगा भोगेशु अदीनता ये वैराग्य का फल है वैराग्यार्थम कथ्य सकाम से भाष्य में सकाम से तो ज्ञानर कवला च स्मता दक्षिण मग प्रतिप्त पुनरावृत्त सकाम हो तो ज्ञानरित केवलानि कर्मा कर्मे का दो विभाग कर दिया श्रौता स्मर्ता स्मृति में कार्याति में कार्या कर्मा तो कर्मण कौन सा लोक प्राप्त करेगा करुणा पितृलोक इसलिए कहते हैं दक्षिण मार्ग प्रतिपत्त दक्षिण आयन में जाएगा पितृलोक जाएगा पुनरावृत्त ये चवंती तो पुनरावृत्ति को प्राप्त करेगा ठीक है आज यहाँ तक हो गया ओम ओ सनो मित्रुणा सन्नों इंद्रे